भारतीय दर्शन न्याय दर्शन साहित्य आधुनिक न्यायशास्त्र के प्रवर्तक गौतम थे जो ईसा के पूर्व छठी सदी में मिथिला में उत्पन्न हुए थे उन्होंने स्थूल जगत के तत्वों पर विचार किया और उनके ज्ञान के लिए प्रमाणों का निरूपण किया इनका एकमात्र ग्रंथ है न्यायसूत्र यद्यपि इस ग्रंथ का लक्ष्य है निश्रेयस या परम तत्व की प्राप्ति तथापि विशेष रूप से यह प्रमाणों के द्वारा तर्क करने की शिक्षा देता है इसीलिए इस शास्त्र के न्याय शास्त्र तर्कशास्त्र आदि नाम है इस ग्रंथ के ही आधार पर समस्त न्याय शास्त्र का विस्तृत साहित्य लिखा गया है इस ग्रंथ या शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है प्रमाण और प्रमेय के विशेष ज्ञान ने निश्रेयस को प्राप्त करना किंतु जब तक संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा छल, जाति तथा निग्रह स्थानों का विशेष रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रमेय का ज्ञान अच्छी तरह से नहीं हो सकता अतएव गौतम ने कहा है कि उपरयुक्त सोलह पदार्थों के तत्वज्ञान से मुक्ति मिलती है इस शास्त्र में इन सोलहों पदार्थों के लक्षणों की प्रमाणों के द्वारा परीक्षा की गई है पूर्व में इस ग्रंथ पर अनेक व्याख्याएँ लिखी गई थी किंतु वात्यन का भाष्य सबसे प्राचीन व्याख्या है जो आज उपलब्ध है इनका समय संभवतः ईसा के पूर्व दूसरी सदी कहा जा सकता है भाष्य के ऊपर उद्योतकराचार्य ने अति विस्तृत वार्तिक लिखा जिसमें उन्होंने कहा है ते दिंगनांग आदि बौद्ध कुतार्किकों के ज्ञान को दूर करने के लिए मैंने यह ग्रंथ लिखा है छठी सदी में यह उत्पन्न हुए थे बौद्धमत का इस ग्रंथ में बहुत प्रौढ़ खंडन है वास वाचस्पति मिस्र प्रथम मिथिला के बहुत बड़े विद्वान थे इन्होंने सभी दर्शनों पर टीकाएँ लिखी है न्याय सूची निबंध की रचना शाके आठ सौ अंठानवे अर्थात नौ ईस्वी में इन्होंने की इन्हें विद्वान लोग सर्वतंत्र स्वतंत्र कहते हैं उद्योतकर के वार्तिक पर तात्पर्य टीका इन्होंने लिखी है इसके मंगला चरण में वाचस्पति ने लिखा है इच्छा मैं किमपि पुण्यम दुस्तर कुनिबंध पंक मग्न उद्योत गविनाम तीज रतिनाम समुद्धरनाथ इससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध न्यायिकों के द्वारा न्यायशास्त्र की बहुत दुर्दशा हुई थी और वाचस्पति ने बौद्धों के मत का खंडन कर न्यायशास्त्र की रक्षा करने के लिए ही तात्पर्य टीका लिखी थी इसी से यह भी स्पष्ट है कि बौद्धों के साथ इन लोगों का कितना शास्त्र विचार चला करता था दसवीं सदी में मिथिला के करियोन गांव में उदयनाचार्य का जन्म हुआ था इनके समान प्रौढ़ विद्वान भारतवर्ष में बहुत विरले ही हुए हैं इन्होंने तात्पर्य टीका पर परिशु नाम की बहुत विस्तृत व्याख्या लिखी है न्याय पुष्पांजलि में इन्होंने बौद्धों के मत का खंडन कर ईश्वर की पृथक सत्ता का और आत्म तत्व विवेक में आत्मा की पृथक सत्ता का अकाट्य युक्तियों के द्वारा निरूपण किया यह इनके अति प्रसिद्ध ग्रंथ है बौद्धों के मत के खंडन में ये बहुत निपुण थे मध्यकाल में भास्वज्ञ बहुत अच्छे न्यायिकों में गिने जाते थे इनका न्यायसार एक अपूर्व ग्रंथ है उस पर उन्होंने स्वयं एक टीका भी लिखी है 11वीं सदी में जयंत भट्ट बड़े प्रौढ़ न्यायिक हुए इन्होंने कतिपय न्याय सूत्रों पर न्याय मंजरी नाम की एक बड़ी टीका लिखी है इनके अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने न्याय सूत्र पर टीकाएं लिखी है जिनमें कुछ तो अभी तक अप्रकाशित है प्राचीन न्याय का वरदराज मिश्र रचित तार्किक रक्षा एवं अपूर्व ग्रंथ है एक अपूर्व ग्रंथ है मल्लीनाथ ने इस पर सुंदर टीका लिखी है इसी समय न्यायशास्त्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ बारहवीं सदी में गंगेश उपाध्याय एक अद्वितीय विद्यान मिथिला में हुए इन्होंने गौतम सूत्र में से प्रत्यक्षानुमानोपमान प्र, शब्द प्रमाणानी केवल एक मात्र सूत्र लेकर तत्व चिंतामणि नाम का एक विस्तृत ग्रंथ लिखा इसमें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तथा शब्द इन चारों प्रमाणों में से प्रत्येक प्रमाण के ऊपर भिन्न भिन्न खंड में बहुत विस्तृत विचार है प्रमाण सूत्र के आधार पर इस ग्रंथ के लिखे जाने के कारण इसे प्रमाण शास्त्र का मुख्य ग्रंथ कह सकते हैं इस ग्रंथ की लेखन शैली एक नवीन ढंग की है इस शैली से ज्योतिष शास्त्र को छोड़कर प्रायः अन्य सभी शास्त्रों की विशेषकर व्याकरण तथा दर्शन की लेखन परिपाटी पूर्ण प्रभावित हुई या नवीन शैली नव्य न्याय के नाम से प्रसिद्ध हुई तत्व चिंतामणि नव्य न्याय का आदि ग्रंथ माना गया इसके पूर्व के न्याय सूत्र के ऊपर लिखे गए सभी ग्रंथ प्राचीन न्याय के नाम से प्रसिद्ध हुए तत्व चिंतामढ़ी के ऊपर गंगेश के पुत्र वर्धमान ने प्रकाश नाम की टीका लिखी तत्पश्चात पक्षधर मिश्र पंद्रहवीं सदी ने आलोक वासुदेव मिश्र ने न्याय सिद्धांत सार रुचिदत्त मिश्र सोलहवीं सदी ने प्रकाश रघुपति भगीरथ महेश ठाकुर आज विद्वानों ने साक्षात या परंपरा रूप में तत्वचिंतामढ़ी पर ग्रंथ लिखे